सुण रघु जो दायक चंद्र की जय पवन सुधनुमानी है सब संतन की है एक सौ इकतालीस के बाद स्वायं मनयरुशतूपा जिन ते भर श्रेष्ठा दंपति धर्म आचरणनीका अजूंगा व्रुति जिनी कैलीका उनु पाद सुतु गुरु हरिभगत भयव सुत, सुत, सुत जासु सुत, सुत नाम प्रिय व्रत ताई वेद पुराण वेद पुराण प्रशंसई जाय देवभूति पुनिता सुकुमारी पुनिता सुकुमारी जो मुनिकर दम क्रिय नारी देव प्रभु दीन दयाला आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे उजही कपिल कपिल कृपाला सांख्यशास्त्र जिन प्रगट बखाना प्रगट बखाना विचार निपुण तत्विचार नि पुनः भगवा तेह मनुराजकिन बहुकाला मनुराज बहुकाला प्रभु प्रभुआसुस विधि प्रतिपाला हो न विषय विराग भवन बसत भाचवथकन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गय हरि भगति बिनु जन्म बिनु विनुषयावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अब स्मरण करें कि प्रयागराज में यागव भग्वाद जी को कथा सुना रहे हैं और उसका आधार है वो कथा जो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी पार्वती जी, जी को ये कथा सुना रहे ये कथा भगवान शंकर जी से जो देवता हैं देव कोटि के हैं वहाँ से चलती है और फिर ऋषियों के स्तर पर आती है याज्ञवल्प ऋषि हैं उन्होंने भरतवाद जी को ये कथा सुनाई तुलसीदास तो जी कहते हैं वही कथा हम तुमको सुनाते हैं सबको मैंने फिर वो ऋषियों से वो कथा मनुष्यों में आई तुलसीदास तो जी जैसे लोगों ने कथा को जाना और दूसरे लोगों को सुनाई इस प्रकार से कथा का प्रारंभ परमात्मा से ही है देवताओं से ही है यागवल्क जी कहते हैं कि देखो शंकर जी ने नारद जी की कथा सुनाने के बाद भगवान की महिमा बोली और उसके बाद कहने लगे अब हम तुमको एक दूसरा कारण बताते हैं जिससे भगवान भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया और वो कथा है मन शत्रुता की कथा वो शुरू करते हैं और शंकर जी स्वयं कहते हैं कि इस कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा पार्वती ये पूछती नहीं है कि ये आप जो है की कथा सुना रहे हो तो इसे विस्तार से सुनाओ उनको कोई उसमें आश्चर्य नहीं लग रहा था इसलिए उन्होंने उसमें कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा कि ये कथा विस्तार सहित सुननी चाहिए तुम्हें तो जिज्ञासा हो न हो मैं अपनी ओर से विस्तार से कथा सुनाता हूँ क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण कथा है इसलिए शंकर जी ने कथा आगे सुनाना शुरू किया लगे बहुर व्रत केतु उसके बाद भगवान शंकर जी वो आगे की कथा कहने लगे कहते स्वयं भू मन सतरूपा ये सृष्टि के आदिकाल काल में जिनते भाई नर सि माने सृष्टि जे मनुष्य सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय मनो सतरूपा हुए अब ये कथा इसकी पूर्व कथा तुलसीदासी तो विस्तार नहीं कहते प्राणों में प्रसिद्ध है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो उन्होंने अपने मानस पुत्र तमाम उत्पन्न किए उनसे शिष्ट नहीं चली नाराज नत कुमार इत्यादि उसी में से हैं फिर उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की तो भगवान के कहने पर फिर उन्होंने सृष्टि मानवीय सृष्टि उस प्रकार सृष्टि की ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए एक स्त्री और पुरुष और उसके बाद फिर उनसे जो उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति जो है मानवीय सृष्टि हुई ब्रह जब वो शरीर हुए उनके उत्पन्न हुए मनुष्य तब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि तुम जो है वो सृष्टि चलाओ माने आगे चल करके और संतान उत्पत्ति करो और सृष्टि बढ़े संसार में इसलिए उन्होंने उनको आदेश दिया इस प्रकार का तो कई तो इस प्रकार के हुए जिनको नारद जी ने सनत कुमार इत्यादि ने उनसे साथ उनका सत्संग हो गया और उन्होंने बता दिया कि ये सब सृष्टि रचना करने में कुछ नहीं रखा है ये संतानोत्पद्यादि करने में कुछ नहीं रखा ये, ये संसार सब झूठा सब दुखदायी है क्लेश क्लेश है सबसे अच्छा है भगवान का भजन करो अब जो शरीर प्राप्त हो गया प्राप्त हो गया अब भगवान का भजन करो शरीर छूटे परमात्मा की प्राप्ति हो ये शिक्षा उनको देने लगे तो वो सब लोग बहुत से लोग इस प्रकार के थे कि नहीं उन्होंने सृष्टि की मनो जब ये हुए तब ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया कि नहीं तुम सृष्टि की रचना करो हमारा आदेश तुमको है और जरा उनके साथ में शक्ति की तब जो है मनो ने कहा कि पिता की आज्ञा मानना भी कल्याणकारी है और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम सृष्टि उत्पन्न करने हुए उनको होगे तो उसके कारण तुम बंधन में पड़ी जाओगे तुम तो उसके बाद में फिर तुम्हारा विधान इस प्रकार का है संतान उत्पत्ति करने के बाद में फिर तुम उपासना करना ज्ञान प्राप्त करना और तुम परमात्मा की तुमको भी प्राप्त हो जाएगी तो उसी समय से दो प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि प्रवृत्तियां हो गई एक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग ये नारद राजन कुमार इत्यादि निवृत्ति मार्ग कहलाते हैं जिन्होंने स्वीकार नहीं किया ऐसी सृष्टि चली और बहुत से लोग उसके बाद होते रहे निवृत्ति मार्गी और दूसरी प्रवृत्ति मार्गी हुए जैसे की है मनोर शत्रुपा हुए ये लोगों ने उसके बाद गृहधर्म स्वीकार किया और उसको छोड़ करके फिर बान और सन्यासी भी हुए और अंततः ये भी उसी प्रकार जैसे निवृत्ति मार्गी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको ही परमात्मा की प्राप्त हुई तो इन लोगों के जो जीवन प्रवृत्ति मार्गियों के थे भौतिक जीवन भी साथ साथ चलता था आध्यात्मिक जीवन भी साथ साथ चलता था तो शास्त्र इस प्रकार के ये दो प्रकार के जीवन तो रिकमंड करता है स्वीकार कर लेता है कि ऐसे करना चाहिए चाहे तो प्रवृति मार्गी हो तो भौतिक जीवन जी जीव, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक जीवन वश्य होना चाहिए जीवन का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक ही होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति मुक्ति जो प्रवृति मार्ग हैं वो भी निरा जीवन में जी है और दूसरा जो है वो हो, ये भी शास्त्र सम्मत बात है कि अगर कोई व्यक्ति संसार में भौतिक जीवन न प्रवृत्ति जीवन, जीवन जीना चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है और पूरा होल टाइम परमात्मा की आराधना साधना में लगे ये भी कर सकता है लेकिन शास्त्रों में ये कहीं भी नहीं है कि व्यक्ति आध्यात्मिकता को बिल्कुल तिलांजलि दे दे और पूरा का पूरा भौतिक जीवन दिए ये बिल्कुल मान मनमानी व्यक्ति जो करने वाले हैं वो इस प्रकार करते हैं वो शास्त्र विरूद्ध उनका व्यवहार है और उसका परिणाम होता है ये कि व्यक्ति का जीवन भी उनका दुखी और क्लेशयुक्त होता है और उनके जो परिवार जो है वो भी दुखी होते हैं और समाज जो है वो भी संकट में पड़ता है निरा जीवन व्यक्ति की दुष्प्रवृति उत्पन्न करने वाला होता है भौतिक जीवन जीते हुए व्यक्ति निरंकारी बना रहे निष्काम बना रहे ये अपने आप थोड़े हो जाएगा वो इसमें सब भौतिक जीवन में तो ये दोष है ही है व्यक्ति में स्वभावता ये आ जाते हैं और समाज में संघर्ष मारकाट अशांति दुःख क्लेस चिंता ये के सब के शब्द हैं ये है उन भौतिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों के जीवन में आते हैं जिन्होंने अध्यात्म की तरफ धर्म की तरफ कोई उनकी अभिरुच है ही नहीं इसलिए शास्त्र सम्मत एक एक मत जो है यह है भौतिकवाद का मत जो है वो उसका शास्त्र खंडन करता है लेकिन भौतिक जीवन के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है तो शास्त्र की स्वीकृति है वो तुम्हें एक जीवन में चाहे मुक्ति मिले चाहे चार जीवन में मुक्ति मिले लेकिन वो स्वीकार है उस प्रकार का जीवन होना चाहिए तो जब आध्यात्मिक जीवन जियेगा तो व्यक्ति अपने ऊपर रेस्ट्रेन रखेगा थोड़ा सा नियंत्रण रखेगा संयम रखेगा अपने शरीर पर इंद्रियों पर मन पर बुद्धि पर संयमित होकर के जीवन जियेगा आध्यात्मिक जीवन संयम का जीवन है भौतिक जीवन में संयम टूट जाने की संभावना बहुत अधिक है कितना भी व्यक्ति संयम रखे तो भी उसके संयम टूट जाने की संभावना रहती है इसलिए आध्यात्मिक जीवन में संयम का जीवन और फिर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से बिल्कुल ही भौतिक सुख तो व्यक्त है ही है भौतिक सुख तो कोई सुख है ही नहीं जब आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है तो व्यक्ति को पता लगता है कि शरीर स्वयं दुख देने वाला है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी दुख देने वाला है ये कोई सुख देने वाले नहीं है और शरीर से संबंध रखने वाला जितना जगत है जितनी वस्तुएं हैं वो भी कोई सुख देने वाली नहीं वो सब दुख ही देने वाली है <köh> <köh> जैसे जैसे व्यक्ति इनसे विरक्त हो वैसे वैसे शांति है वैसे ही उसे सुख है यही एकमात्र संक्षेप में सार हो पाए अब इन्होंने मन शत्रुपा ने जिन जिनते जिनते भय नर सृष्टि अनूपा जिनसे मानवीय सृष्टि उत्पन्न हुई वे मनो बताते हैं कि प्राचीन काल में इस प्रकार से हुए तो इन्होंने इनको ब्रह्मा जी के आदेश को इन्होंने माना और प्रवृत्ति मार्ग स्वीकार कर लिया कि चलो इसी प्रकार से सही इनको ये इनको क्या हुआ कि दंपति धर्म आचरण निका बस लेकिन इन्होंने अब देखो ये भौतिक जीवन जीने के लिए ये प्रवृत्त हुए लेकिन दंपति धर्म आचरण निका कि मैने ये सब सदाचारी रहे धर्म का जीवन जीते रहे मनो और शत्रु पार है इन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा संयम रखा ऐसा नहीं कि एकदम से ब्रह्मा जी ने कह दिया तो पुत्र संतान उत्पत्ति करने में इस प्रकार से लग गए कि संयम छोड़ दिया और भौतिक निराभतिक जीवन ही जीने लगे ऐसा उन्होंने नहीं किया संयमित रहे और अजह गावस जिनके लीका कहते हैं देखो ली के मैंने उनका आदर्श को मैंने मन व शत्रुपा ने जो आदर्श जीवन में जिया उसके लिए वेद शास्त्र सब उनकी प्रशंसा करते हैं मैंने जैसे मनु ने जैसे जीवन जिया इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए यदि कोई ग्रस्त जीवन जीता है यदि वो प्रवृत्ति मार्गी जीवन जीता है तो उसे कैसे जीना चाहिए तो कहते हैं जैसे मनु ने दिया, शत्रु ने दिया, इस प्रकार से जीना चाहिए मनु उनकी प्रशंसा शास्त्र भी करते एक आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं कि अब उनको ये कहते हैं कि ये मनु और शत्रुपा की जो भौतिक उपलब्धियां हैं और उनके साथ साथ उनकी भौतिक उपलब्धियों के साथ उनके संतानों जो हुई उसमें भी जो विशेषताएं आई वो सब उनको बताते हैं कि देखो इन्होंने भौतिक उपलब्धियां इनकी क्या थी कहते, नप पाद के पाद और उत दो पुत्र हुए के। बड़े हुए और वही फिर आगे चलकर के राजा हुए तो दूसरे उनके छोटे भाई जो थे वो प्रिय व्रत थे ये दो भाई इस प्रकार से हुए मन के तो उत्तान राजा हुए और ध्रुव हर भगत भयो सुत तासु और के दो पत्निया हुई एक पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव ध्रुव की कथा आप जानते हैं कि उसने जो है विमाता के कारण से दुखी हो करके पिता की गोद से उतार दिया गया तो ध्रुव फिर माता के कहने से अपनी मां के कहने से फिर वो वन में चला गया वहां जाकर उसने तपस्या की अल्पायु में पांच सात साल का था तभी उसी समय वो जाकर के भगवान का तप करने लगा नारद जी रास्ते में मिल गए उन्होंने नारद जी ने ध्रुव को कैसे उपासना करनी चाहिए भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए मंत्र बता दिया साधना का तरीका बता दिया और ध्रुव ने फिर उसी प्रकार से पूरी निष्ठा के साथ उसे किया भगवान के दर्शन भी प्राप्त हुए भगवान ने वरदान मांगने को भी कहा ध्रुव ने वरदान भी मांगा और वरदान फिर उन्होंने जैसे एक जगह कहा ध्रुव सगलान जपे नामा पायु क्रम अनुपम थामा तो सगलान माने भगवान से ग्लानी उनको ठीक हमको गोश उतार दिया गया और हम राज्य के अधिकारी थे राज्य हमको नहीं मिला तो भगवान ने वही वरदान उन्होंने मांगा वैसे वरदान दे दिया तो ध्रुव राजा हो गए उसके बाद बहुत दिनों तक राजा रहे राजा रहने के बाद में फिर उन्होंने भी जैसे मनु ने राज्य त्याग कर दिया था इस प्रकार से अधिक होने पर ध्रुव ने भी राज्य त्याग कर दिया और उसके बाद दोबारा तपस्या की जब फिर तपस्या की दो तो उस तपस्या के बल पर फिर वो मुक्ति पद प्राप्त हो गए और पायु अचल अच्छा अनुपम थाव अचल अच्छा स्थिति प्राप्त हो गई मन मुक्त हो गए फिर उसके बाद तो ये ध्रुव की कथा देखो किन्हीं के मन के वंश में ही उनके पौत्र थे ये ध्रुव पौत्र हुए और वो भी ऐसे महान हुए इसलिए उनका नाम बताते कि देखो ऐसे ही मनोशत्रुपा थे जिनके के पुत्र में इनके वंश में ऐसे हुए अब इतनी केवल नहीं है कि उत्तानपाद राजा हो गए तो जैसे राजा तो मनोशत्रुपा भी थे उनका पुत्र राजा हो गए तो कौन बड़ी वाली बात हो गई लेकिन राजा होने के बाद ध्रुव जैसे जो है अचल अच्छा अनुपम स्थान प्राप्त कर लिया ये फिर एक विशेषता की, तो की बात है वो ज्यादा प्रशंसा की बात होती है कहते हैं लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताही और उनके छोटे भाई जो थे ये के उनका नाम प्रिय था तो वेद पुराना प्रशंसा प्रशंसा करते व्रत भी बड़े अच्छे व्यक्ति थे बड़े धर्मात्मा थे बड़े कुशल थे क्या हुआ देवहूत पुनिताश कुमारी और प्रिय की पुत्री हुई देवहूती जैसे उनके उत्तान के पुत्र हुए ध्रुव ऐसी प्रिय की पुत्री हुई देवहूति हु� देवहूत पुत्री जो उससे फिर जो मुनि करदम कैप्रिय नारी फिर उसका विवाह करदम ऋषि से हुआ करदम और देवहुकी ये दोनों ही तपस्वी रहे दोनों का विवाह हुआ गृहस्थ जीवन जीते रहे लेकिन गृहस्थ जीवन ऐसा जिए जैसे कि बहुत ही संयमित और बहुत ही त्यागी विरक्त पुरुष जिये ऐसे करके माने प्रधानता तो आध्यात्मिकता की रहे भौतिकता के आकर्षण नहीं कि जी सुख देने वाले हैं विषय है, और ये भी इकट्ठा कर लो ये भी भोग लो वो भी भोग लो ऐसा कुछ नहीं सब बड़े ही विरक्त रहे प्रणाम ये हुआ कि इनके फिर पुत्र हुआ और वो हो आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे कपिल कृपाला कर्प, कर्प, और कपिल उनके पुत्र हुए देवभूति और कर्दन के पुत्र का नाम कपिल आप जानते हैं कपिल जो है वो शांख शास्त्र के रचयिता हुए गीता में भगवान ने कपिल को अपना ही अवतार कहा है वैसे कपिल का शांख दर्शन जो है निरीश्वर है ईश्वर की सत्ता का वर्णन नहीं करते जीव और जगत का ही वर्णन करते है लेकिन ये तर्क में बड़े प्रवीण थे बुद्ध इनकी बड़ी निर्मल शुद्ध थी तर्क जहाँ तक व्यक्ति को ले जा सकता था वहां तक इन्होंने वहां पहुंचा दिया और तर्क के द्वारा जो कुछ इन्होंने कपिल मुनि ने दर्शन फिलासफी रखी है उसको वेदांत शास्त्र भी स्वीकार करता है थोड़ा बहुत नाम बदल दिए स्थान बदल दिए कुछ वैसे स्वीकार ये भी करता है बस वेदांत में यह है कि परम तत्व तो जो है परमात्मा ब्रह्म है उस ब्रह्म का ये वर्णन सांख्य शास्त्री नहीं करते हैं क्योंकि ब्रह्म तत्व तो जो है वो बुद्धि के परे की बात है वहाँ तक बुद्धि नहीं जाती चाहे जितनी विजक्षण बुद्धि हो चाहे इतना व्यक्ति कुशल व्यक्ति हो अपने अपनी बुद्धि से विचार करेगा खोजेगा तो कहाँ तक जा सकता है जहाँ तक कपिल जा सकते हैं ये बता सकते हैं कि एक प्रकृति है और एक जीव पुरुष है ये दो है जीव का भी व्यक्ति अनुभव करता है और प्रकृति का भी अनुभव करता है इन दोनों की कैसे रचना है कैसे इनका संबंध है ये सब व्यक्ति तो अपनी बुद्धि से ढूंढ सकता है लेकिन अपनी बुद्धि से चाहे जितना हो ये नहीं जान सकता इस प्रकट जीव के परे भी एक तत्व है नित्य विद्यमान है ये अपने आप से नहीं आता ये वेदांत शास्त्र ही बताता है वही उसके लिए प्रमाण है स्वतः प्रमाण है उसके आधार पर जब व्यक्ति विचार करता है तब उसे ये सोचता है सत्य बात ये है इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कपिल कृपाला जो है ये है इनके ये देवहूति और कर्दन के से इनकी, इनका जन्म हुआ और शांत शास्त्र जन्म प्रकट बखाना जिसका भी हमने वर्णन किया शास्त्र जो है वो उन्हीं का उन्हीं की रचना है उन्हीं ने सांख्य शास्त्र दिया सांघ शास्त्र के सूत्र जो प्रारंभिक सूत्र हैं वो कपिल मुनि के हैं फिर उन सूत्रों का विस्तार होकर के और आगे आगे चलकर के जो शिष्य परंपरा में चले उन लोगों ने सांख्य शास्त्र का बहुत विस्तार किया अब भी ये सांघ शास्त्र जो है वो दर्शन में छह दर्शनों में से जो आस्तिक दर्शन है सांख्य शास्त्र के बड़े आदर के साथ में अध्ययन किया जाता है और एक सांघ शास्त्र की परम्परा भी चलती है अपने देश में सभी दर्शनों की परंपराएं चल रही हैं हम लोगों को पता न हो तो न मालूम हो लेकिन न्याय की वैशेषिक की सांख की योग की मीमांसा की इनकी सबके परंपराएं चल रही हैं माने इनके अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं गुरु है, हैं फिर उनके शिष्य हैं फिर उनके शिष्य होते जाते हैं इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं इनका चिंतन करते हैं इनके अनुसार जीवन जीते हैं ये सब सब जगह चल रहा है एक सांख शास्त्र का बनारस में एक आश्रम है जो इस कपिल को ही सबसे प्रधान मानता है और उसी के अनुसार जो है वो अपना उनका साधना और जीवन दर्शन सांख का जीवन दर्शन उसी का अध्ययन उसी की चर्चा उसी की पुस्तकें वगैरह आजकल भी तमाम वो सब लिखते रहते हैं और उसका प्रचार प्रसार उसी शांख दर्शन का करते हैं ये सांखवादी जो है ये जो है, ये है कहते हैं कि देखो गीता में जो भगवान ने शांख दर्शन बोल दिया दूसरा अध्याय शांख योगों ने अम अध्याय अरे वो तो हमारे शांख का जरा सी छाया है थोड़ी शांख शास्त्र बहुत विस्तार है बहुत महान ऐसे करके सब वो मानने वाले सब अपने अपने जिसको जो मानता है उसी को बड़ा श्रेष्ठ करके मानता है तो ऐसे ये शांख शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना तत्व तो विचार निपुण भगवाना और भगवान है है तत्व तो के विचार में बड़े निपुण थे विचार में बड़े निपुण थे इनकी प्रशंसा विशेषता तुलसीदास जी भी कहते हैं कि इस बात के बड़े निपुण नहीं थे कि वेद का जो वैदिक ज्ञान वेदांत ज्ञान है उसमें बड़े निपुण थे विचार करने में बड़े निपुण थे और विचार करते करते जहाँ तक ये पहुंच गए वो बड़ी उनकी जो है तर्क बात थी <स्थ> कहते जय ही मनोराज की निबल ये तो अभी तक उनका परिचय था कि उनके परिवार में कौन कौन पैदा हुए क्या क्या उन्होंने कार्य किए ये सब उनकी जानकारी पारिवारिक उनकी हुई मैंने इस प्रकार से उनके पुत्र हुए पुत्रों के पौत्र हुए और फिर उनकी भी संतानें हुई और और बहुत से सृष्टि बहुत सी हुई ऋषि मुनि बहुत से पैदा हुए बहुत से मनुष्य पैदा हुए ये सब विस्तार हो गया राज्य स्थापित हो गया तो तही मनु राज्य की ने बहु कहाला उन मनु ने फिर बहुत दिनों तक राज्य किया ये जो नर सृष्टि हुई उसके ऊपर शासन भी मनु ने बहुत काल तक किया फिर प्रभु आयस प्रतिपाला यहाँ पे आकर के बताया तुलसीदास जी ने क्या प्रभु पालक सब प्रभु पालक माने पिता की जो आज्ञा थी ब्रह्मा जी की उस आज्ञा के ने ने सब प्रकार से पालन किया उन्होंने जैसा किया था उसी प्रकार से संतान उत्पत्ति होना राज्य की स्थापना करना फिर मनु ने फिर फिर वो बनाए सब नियम मनु ने बनाए मनु की प्रशंसा इस बात में की मनुष्य प्रति मन के नाम मनु के ही नाम से तो मनुष्य मृत्यु क्या है की उन्होंने अपनी जितनी भी संतान हुई उनके लिए जीवन सिद्धांत बना दिए कि देखो तो इस प्रकार से चार वर्ण हैं, चार आश्रम हैं और उनमें समय समाज में किस प्रकार से व्यक्ति रहना चाहिए व्यक्ति कैसे होना चाहिए पारिवारिक व्यवस्था कैसे होना चाहिए व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए राज्य कैसा होना चाहिए राज्य की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए ये सब नियम उन्होंने लिखे और फिर आध्यात्मिक भी वर्णन किया भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए यज्ञ आदि क्या है उनकी महिमा क्या है उपासना का क्या है ज्ञान क्या है वेदांत के अनुसार जगत किस प्रकार से मिथ्या है परमात्मा एकमात्र सत्य ये सब वर्णन मनुस्मृति में उन्होंने मनु ने किया तो समग्र जीवन जितना भी जीवन के नाना रूप थे उन सबके संबंध में उन्होंने विधान भी दिया मन में तो इतना काम ये भी मनु ने किया तो ये कहते हैं कि इतना सब करने के बाद भी मन को क्या हुआ कि हो हिन्न विषय विराग भवन बसत भा चरोपन मनु है वो अपने वहाँ भवन में रहते हुए उनका चौथा बना, तीसरा नहीं चौथा बना, चौथा बन माने ज्यादा वृद्धावस्था और, और विषय विराग अब वो विषय विराग न हो कि माने वो राज्य राज्य का सुख परिवार का सुख ये सब का सब उनको उसमें सुख लगने लगा और उसमें आसक्ति भी हो गई अब देखो मनु जो है वो यद्यप उन्होंने बड़े संयम पूर्वक जीवन जिया ग्रहस्थ जीवन तो भी आसक्ति पैदा हो गई और घर से बाहर निकलने की प्रवृति उनके लिए मनुस्मृति में उन्होंने लिख दिया कि चार आश्रम होने चाहिए ब्रह्मचार्य गृहस्थ आश्रम बानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम पर तो लिख देना तो एक बात है लेकिन ये बानप्रस्थ आश्रम स्वीकार स्वयं करे तो बैरागी नहीं आ रहा मन में कैसे करें कैसे घर छोड़े और कैसे बानसप्रस्थी बने ये मन को स्वयं भीतर से नहीं हो रहा तो उनको ये लगा कि देखो सही नियम तो यही है कि घर गृहस्थी छोड़ करके बानाप्रस्ती बनना चाहिए लेकिन हमारे मन में इस प्रकार के जब जब, जब हम सोचते हैं कि इस प्रकार करना चाहिए तभी तो लगता है थोड़ा और रह जाओ अभी कौन जल्दी है थोड़ा और रह जाओ ऐसा करके रहता तो माने बैराग नहीं आ रहा मन अब बैराग्य जिसके मन में आ जाए तो घर में कुछ रखे नहीं वो छोड़कर चलते घर कौन सी बड़ी बात कोई व्यक्ति जो है बानाप्रस्ती जीवन क्यों नहीं जीना तैयार होता क्योंकि घर का अटैचमेंट छूटता नहीं वो आसक्ति बनी रहती है जैसे मन की बनी रहे तो अब यहाँ जो प्रसंग जो है ये है, एक प्रकार से जो आगे विस्तार शंकर की करते हैं या याग्ञवल कहते हैं वो मनु के राज्य की व्यवस्था का ज्यादा वर्णन नहीं करते वर्णन ये करते हैं कि तृतीय अवस्था में व्यक्ति को चतुर्थ अवस्था में बानप्रश् और संन्यास का जीवन जीना चाहिए ये प्रसंग इसके रामचरित में एक प्रसंग यहाँ पर इस प्रकार का है और फिर उत्तर कांड में जब कागुंड का वर्णन है नीलगिरी पर्वत पर कागुणुंड जी बात कर रहे हैं तो एक बानवृस्ती व्यक्ति को आश्रम में कैसे रहना चाहिए उसका विस्तृत वर्णन वहां पर भी है कागशुंड के आश्रम में भी है तो ये दो स्थल इस प्रकार के हैं जिनमें की व्यक्ति गृहस्थ आश्रम छोड़ने के बाद में उसके जीवन का कर्तव्य क्या है कैसे आश्रम में रहना चाहिए कैसे साधना करना चाहिए उन दोनों को मिला करके देखें तो तुलसीदास जी का मत और तुलसीदास जी ने जो कुछ अपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जो सार निकाला वो सब इसका वर्णन यहाँ पर तो अब ये एक बार व्यक्ति ग्रस्त जीवन में पड़ जाने पर चाहे वो ज्ञानवान हो जानता हो भी कि हम ग्रस्त जीवन केवल औपचारिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है कुछ काल के लिए हमें ये भी हम कर लेते हैं लेकिन तो भी ग्रस्त जीवन में व्यक्ति पढ़ करके ये एक ऐसा मायाजाल है जो उसमें चिपक करके व्यक्ति पर छूटना और निकलना उसके लिए मुश्किल पड़ता है जैसे मन को के लिए सामने समस्या आ गई लेकिन फिर भी उनके मन में जब ज्यादा आयु हो गई तृतीय अवस्था तृतीय अवस्था में छोड़ देना चाहिए लेकिन तृतीय अवस्था पूरी हो गई चतुर्थ अवस्था चतुर्थ अवस्था शरीर स्थिल होने लगा अब कार्य जो है भौतिक कार्य करने की भी क्षमता शरीर में नहीं रहेगी मानसिक शारीरिक क्षमताएं घटने लगी ऐसी अवस्था जब उनकी आ गई तब उनको लगा अरे अब तो जीवन ही बिल्कुल समाप्त हो रहा बिल्कुल इस बात को संकेत आ गया जब जीवन ज्यादा चलने वाला नहीं है और फिर भी हम इसी प्रकार से परिवार नहीं जितते हैं अब भी हम राज्य के कार में चक्कर में ही पड़े हुए हैं अब इसे हमें छोड़ना चाहिए भगवान ब्रह्मा जी ने भी ये तो आदेश नहीं दिया था कि तुम वृद्धावस्था में भी राज्य करते रहना चाहे उन्होंने सब नहीं बोला था उन्होंने कहा तो बाद में ग्रस्त जीवन पालन करने के बाद में संतान उत्पत्ति इत्यादि हो उसके बाद में तुम फिर बानाप्रस्थी हो जाना सन्यासी हो जाना भगवान का ध्यान भजन करना ये सब इस प्रकार करना उन्होंने स्वीकार दी थी लेकिन अब उनकी ब्रह्मा जी की स्वीकृति होते हुए भी मन के मन में वैराग नहीं आ रहा ये समस्या है तब तो कहते हैं, हो ही नवन बसत बा चौथपन हृदय बहुत दुख लाल अब देखो वैराग नहीं आ रहा इस बात का तो हा? कहते हैं कि जन्म गय हर भगत बिनु कहते तो सारा जन्म बीत गया भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर पाया तो सारे जीवन ये भगवान की भक्ति करते रहे उपासना करते रहे संयम भी रखते रहे अपने निष्काम कर्मियों भी करते रहे ये सब जीवन का जो जैसा सही रूप था वो जीते रहे लेकिन जैसी भक्ति विकसित होनी चाहिए थी कि परमात्मा पर आश्रित करके समर्पण भाव से उसी पर रह करके जीवन जिए और शांत जीवन जिये अंतर्मुखी वृत्तियां हो जाए बाहिक के कार्यो में तमाम व्यक्ति व्यक्त लिप्त न हो व्यस्त न हो संसार के राग द्वीस आज में न पड़े ये सब जो थी उनसे कहते हैं कि वो स्थिति मन कहते हैं कि हमको नहीं प्राप्त हुई तो उनको बड़ा दुख भी लगा <coughs> इसके माने यह है कि जो व्यक्ति को ज्ञान होता है कि जीवन का सही रूप क्या है कैसा भक्ति है क्या ज्ञान है जीवन का उज्ज्वल रूप किस प्रकार का है और वैसा व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता जानता तो है कि आदर्श जीवन इस प्रकार का ऐसे ऐसे होना चाहिए लेकिन वैसा कर नहीं पाता तो एक प्रकार की उसके मन में जो ग्लानी या दुख होता है उस प्रकार का यहाँ दिखाया कि देखो ऐसा व्यक्तियों में हो सकता है लेकिन जिन लोगों में निरय भौतिकवादी हैं और भौतिक जीवन में विषयों में ही डूबे हुए नाक तक डूबे हुए हैं और उसी को सब कुछ मानने वाले हैं उनको इस प्रकार का दुख नहीं होता उनको जो दुख होता है वो दूसरे प्रकार का दुख होता है वे लोग जब वृद्धावस्था चतुर्थ अवस्था आ जाती है और सारे जीवन जो कुछ विषय भोगन उन्होंने इकट्ठे किए और उनको अब तक भोगने की कोशिश करते रहे अब वृद्धावस्था में उनको भोग नहीं सकते और शरीर लगता है कि छूटा जाता है जो कुछ इकट्ठा किया वो किस किसी जीवन में यही पड़ा रह जाएगा इस बात का फिर दुख होने होने लगता है उनके भोग छूट रहे हैं इस बात का दुख होता है दो प्रकार के दुख ज्ञानी व्यक्तियों को कि ये विषय हमको आसक्त रखे हुए हैं और इनको हम छोड़े नहीं पा रहे हैं और अज्ञानी व्यक्तियों को इस बात का दुख होता है कि ये विषय भोग जो हमने इतने एकत्र किए इनको हमें भोगने की सामर्थ्य नहीं रह गई और फिर ये हमारे साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और हमारा शरीर अब जा रहा है अब हम छोड़कर जा रहे हैं इस बात का दुख इन दोनों प्रकार के दुखों से छुटकारा यही है की व्यक्ति विरक्त होकर परमात्मा की भक्ति प्राप्त करे परमात्मा को आश्रित हो उसी में जीवन रहना चाहे जब होल हार्टेडली भगवान का जीवन आध्यात्मिक जीवन जिये तो फिर इस प्रकार के कोई दुख नहीं दो में से किसी प्रकार का भी दुख व्यक्ति को नहीं होगा उनसे छुटकारा हो जाए तो हृदय बहुत दुख लाग जन्म गय हर भगत बिनु तो इस प्रकार भगवान की भक्ति के बिना सारा जन्म चला गया ये दुख लाग अगला देखिए आगे फिर क्या करते हैं ये